प्रविश्य मम वाच प्रसुक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वभाना अन्या हस्तचरण श्रवण्वगा प्राणन्न मो भगवते पुरषा तोभ्यं नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीताम भाग पाण महासायकुचापम नमाम रघुवंशनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पतवे तापत्र विनाशय कृष्णाय सुंदरम कुंदुदर गौरसुंदर अंबिकापतिमीष्ट सि कारुण्यकलकंज लोचनम नॉमी शंकरमनंग मनंग मोचनम गोस्पदी कृत मशकी कृत राक्षस रामायण महामाला रतनम वंदे जय मीरा के गिरधर नागर सूर के श्याम नरसी के प्रभु साहसरिया तुलसीदास के राम अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं जब जब यार जन्मो इस जग में पद पंकज का दास रहू श्रीराधे मेरी स्वामिनी मैं जन्म जन्म मोह दीजियों श्री वृंदावन वास बंदों राधा पद कमल अमल सकल सुख धान जिनके परसन हित लालाित नृत श्याम श्री गुरु चरण सराज निज मन मुकुर सुधा रघुवर श जो दायचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मना गुण ग्रिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम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 परम श्रद्धेय पूज्यपाद संत श्री हेमंत दास जी महाराज भगवद भक्ति की लसधार जन जन के मन में प्रवाहित करने वाले हमारे परम आत्मीय भक्तराज श्री विनोद अग्रवाल जी और उनकी इस भक्ति धारा से आप्लावित होने वाले समस्त प्रेमी जन भक्तिमय मातृशक्ति आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर नमन श्री राम मय सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाने श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में श्री राम कथा के साथ साथ श्रीधाम वृंदावन की इस रस धारा का लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन यही है जिंदगी अपनी यही है बंदगी अपनी को उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी वृंदावन में बैठकर यहीं का नाम संकीर्तन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम the yeah. yeah जय जय ही की सही जैसे ब्रजवाल नित्य पातन बनावती पालन करत जोन चौदह भुवन ताही पल पल बीच डारी पालना झुलावती बिंदु विधि शम्भू के ध्यान में ले खिलौन खिलावती कुंज रंजन में हाणी कर कंजन से अलख निरंजन के अंजन लगावती श्री व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ही मैं जाना प्रेम व्याप्त वह परमात्मा भी प्रेम के कारण सगुण साकार होकर नयन गोचर हो जाते हैं एक दिन की बात श्री राम महाराज दशरथ के भव्य भवन के दिव्य आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे हैं क्या कहना ुनझुन ुनझुन ुनझुन बाजे पग पैजनियानिया राम लला झुन रुनझुनझुन बम भिया अंगनिया राम लला ललाझुन बाजे बाल भगवान का दर्शन करें दुई दुई दर्शन दामनी जैसे दम दम दम दम दम के कर कंजन कंचन के कंगना चम चम चम चम चमकें चम सोहे रुचिरिये सोहे रुचिरिएिये मणिमाल कमर कर धनिया अगर नहीं आ भी तो करें श्याम सरोज सुहावन काया श्याम सरोज सुहावन काया झंगुली पीली झुलिया के भीतर से आभा झलके नीली झीन झंगुल के भीतर से आभा झल के नीली धन धन भाग भूसुंडी धन धन भाग भूसुंडी काग किलकनिया लखनिया और सामान्य जन की बात ही नहीं भगवान देवादिदेव महादेव भी देख लें तो हर ही हरत हर ही हरत मनोहर मंजू मधुर मुस्कनिया ऐसी सुंदर शोभा भगवान कर क्या रहे मनिखंभन प्रतिबिंब निरख प्रभु कबहू मगन हुए नाचे और पकर मातु अंचल चंचल मन कबो चंद्रमा जांच तो बान श्रवण करो तरी बान श्रवण कर हर सत मन महरनिया अंगनिया तो बण श्रवण कर हर सत मन धन्य अवध धन धनी नृप दशरथ धन्य धन्य, धन्य, धन्य तीन हुमैया धन्य धन्य सब देख हारे खेलत चार भैया चाहत जन राजे सो चाहत जन राजे सो प्रभु की चरण रज कनिया मैया यशोदा से कह दे मैया मैं तो चंद खिलौना ली सूरदास जी महाराज लिखते हैं और ठीक वही लीला श्री राम जी की तुलसीदास जी लिखते हैं ससी मांगत आरी करें माता कौशल्या की साड़ी का अंचल पकड़ लिया और श्री राघवेंद्र मचल गए किस लिए जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम मैया मोह चंद देह बचन उचारे हैं जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम मैया मोह चंद देह वचन उचारे हैं माँ कौशल्या बोली भूतल पे चंदकों उतारीवों का खेल लाल अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है धरती पर चंद्र को उतारना सामान्य नहीं हम लोग धरती के प्राणी हैं चंद्रमा को कैसे धरती पर उतारें पर राम जी रोए जा रहे हैं सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है सर्वशक्तिमान सुत हो पधारे हैं तो भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा आपने तो रामचंद भूमि पे उतारे वाह चंद्र को धरती पर उतारना क्या कठिन आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार लिया और क्यों क्योंकि कौशल्या माता साक्षात भक्ति हैं और भक्ति के कारण भगवान बालक बनकर प्रकट हुए कौशल्या हितकारी इसीलिए कहा है और श्री कृष्ण भगवान मैया आज खींच गई कन्हैया को उखल से बांध दिया पर इस बंधन लीला में बार बार एक घटना घटती है मैया जितनी रस्सी जोड़ती है गांठ लगाने का समय आए तो दो अंगुल रस्सी कम पड़ जाए फिर रस्सी जोड़े फिर दो अंगुल कम जब मैया पसीने पसीने हो गई खींच गई तो कन्हैया ने सोचा बंध जाना चाहिए बंध गए मैया ने कहा आज यहीं बना रहे थोड़ी देर में नारद जी आ गए भगवान ने कहा नारद जी आओ आज की लीला कैसी लगी नारद जी बोले बिल्कुल बेकार ये कोई लीला है कहा क्यों लीला बिगाड़ दी बालक बने थे तो बालक की तरह रहते ये जादूगरी क्यों दिखाई चमत्कार क्यों दिखाया कि रस्सी कम पड़ जाती बार बार छोटी पड़ जाती भगवान ने कहा नारद बाबा इसमें मैंने कुछ नहीं किया फिर मैया के हाथों में ही कुछ ऐसा जादू है वो रस्सी पकड़ती छोटी पड़ जाती तो क्या क्यों भोली भाली मैया को दोष लगाते हो मैया के हाथ में रस्सी छोट जो चीज जाएगी बाबा वह छोटी पड़ जाएगी इसका क्या प्रमाण है भगवान मुस्कुराकर बोले श्री कृष्ण नारद बाबा जिस मैया के हाथों में आकर ये विराट ब्रह्म इतना छोटा बालक हो गया हो उसके हाथ में रस्सी छोटी हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है ये प्रेम थे प्रगट हो ही मैं जाना और तभी नहीं अभी भी आज भी ये वृंदावन तो प्रेमधाम है श्री राधिका जी का राज्य है यहाँ और इसीलिए प्रेमी जन जब यहाँ आते हैं तो यही सोचते हैं भक्ति मूर्ति माता मीरा ने तो यही कहा मैया लागे ने को ariya mohit apne pindar पूजा घर घर पूजा तुल वृंदावन किसके मन को मोहित नहीं कर लेगा एक भक्त के मुख से सुना था भगवान से एक बार चलो एक भजन की पंक्ति याद आ गई हे मुरलीधर धल छलिया मोहन हम भी तुमको दिल बैठे मुरलीधर छलिया मोहन दे मुरलीधरिया बैठे गम पहले से ही कम तो न थे गम कम तो न थे एक और मुसीब ले पहले ही कम तो न थे आंखें कहती हैं दिखलाओ तुम तो मिलते नहीं हो तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहे भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो कि उसी मन में भु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें धारी बने कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन कही उठता है वृंदावन वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता के बृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे bihari duranda था है। आ, प्रेम के कारण तब प्रभु की ललित लीलाएं हुई एक संत माधव दास जी परम एकांत एक में छुप कर रहते लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही कीर्तन बस भूख लगती तब उन लतिकाओं से बाहर आते संतों का भोजन हो जाता पंगति के बाद पत्तल जब फेंक दी जाती तब माधव दास जी निकलते अपना मिट्टी का पात्र करवा लेकर पत्तल पर से शीत प्रसादी इकट्ठी करते संतों की संतों की शीत प्रसादी इकट्ठी करते मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं संतों की सीध प्रसादी इकट्ठी करते आश्चर्य उसी से भगवान का भोग लगाते और फिर स्वयं प्रसाद पाते नित्य का यही नियम विधि निषेध से परे इस प्रेम की दशा की महिमा तो भगवान ही समझ सकते हैं एक दिन भजन रस में डूबे रहे देर हो गई अब जब बहिर चेतना हुई तो भूख लगी तो जल्दी जल्दी गए संतों का शीत प्रसाद एकत्रित किया करवा में रखा पर आज भगवान को भोग लगाना भूल गए भूल ही गए थे तो भी ठीक था पर जैसे ही ग्रास मुख में रखा वैसे याद आ गई कि भोग नहीं लगाया अब उनको लगा करे भगवान को भोग नहीं लगाया तो मन में आया कि ग्रास निकल दें निगलने की बजाय ग्रास उगल दें और मुख शुद्धि करके शेष जो बचा उससे भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद ग्रहण करें तो भाव आया कि नहीं उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान और निगलते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगा अब क्या करें ऐसे ही बैठे न निगलते बने न उगलते आंखों में आंसू कहें तो किससे कहें एकांत में बैठे संतन को यह सीत प्रसाद लियो मुखदार न जात और लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो भई गति सापी कछु सोच न पायो बीत गो वह वार बीनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो दिन भर बैठे रहे रोते रहे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 इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता और ताकत में जो इतराए वो शेर नहीं होता और दरबार इलाही से मायूस ना होए बंदे देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता दिन भर बैठे रहे रात भर बैठे रहे रोते रहे सवेरा हुआ भगवान प्रकट हो गए और क्या बोले माधव दास जी से माध माध मध पास तुम्हारे दिनो मेरे मन नहीं भायो